तीन बार ईश्वर के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे मन में पिताजी अथवा माता जी इस शब्द का चलता रहेगा का अर्थ होता है चिंतन विचार ध्यय चिंता या धातु से ध्यान शब्द बनता है धर्म अर्थ के विषय में ध्यान किया जाता है चिंतन किया जाता है संसार के विषय में ध्यान किया जाता है आत्मा के विषय में ध्यान चिंतन किया जाता है और ईश्वर के विषय में ध्यान चिंतन किया जाता है जब धर्म अर्थ के विषय में ध्यान किया जाता है तो धर्म अर्थ का बोध होता है धर्म क्या है अधर्म क्या है धर्म में प्रवृत्ति होती है और अधर्म से निवृत्ति होती है संसार के विषय में जब ध्यान किया जाता है कि संसार अनित्य है संसार के दुख संसार के सुख क्षणिक हैं दुख मिश्रित हैं संसार जड़ है तो संसार से वैराग्य होता है संसार से रुचि कम होती जाती है आत्मा के विषय में जब ध्यान किया जाता है चिंतन किया जाता है तो जीवात्मा निर्भयता को तो प्राप्त होता है राग द्वेश की स्थितियाँ कम होती जाती है और ईश्वर में रुचि होती है ईश्वर का ध्यान करने से वॉल्यूम थोड़ा कम करती है ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर में प्रेम उत्पन्न होता है वो उपासक अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाता है भिमान का नाश होता है आदि आदि अनेक लाभ भिन्न भिन्न विषयों में ध्यान करने से उत्पन्न होते हैं अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि धर्म अर्थ का चिंतन कौन करता है संसार का चिंतन कौन करता है जीवात्मा का चिंतन जीवात्मा का ध्यान कौन करता है सभी तो नहीं करते सबकी रुचि नहीं होती तो जो सत्य को जानना चाहता है जिसमें सत्य को जानने की जिज्ञासा है जो धर्म को जानना चाहता है जिसमें धर्म को जानने की जिज्ञासा है मैं धर्म को जानू धर्म को जानकर धर्म का आचरण करूँ और धर्म के आचरण से मैं पदार्थों को प्राप्त करूं ऐसी इच्छा जिसके अंतकरण में होती है वो धर्म अर्थ का चिंतन करता है संसार का चिंतन कौन करता है कि संसार अनित्य है संसार के सुख क्षणिक हैं जो अपना कल्याण चाहता है जो संसार से विराग्य चाहता है जो अपनी उन्नति चाहता है वो संसार का चिंतन करता है इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा के ध्यान के विषय में समझना चाहिए जिसमें इन इन पदार्थों को जानने की जिज्ञासा होगी इन इन पदार्थों को जानने की इच्छा होगी वो, वो इन इन विषयों का ध्यान करेगा चिंतन करेगा अब एक प्रश्न और आता है कि धर्म अर्थ संसार जीवात्मा अथवा ईश्वर के विषय में जिज्ञासा किसके अंदर उत्पन्न होती है तो इसका उत्तर यह है मनुस्मृति में भी कहा गया है और योग दर्शन के अंदर भी परमाणु के रूप में सूत्र है अर्थ कामेशु असक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधि है अपरिग्रह स्थर्य जन्म कथनता संबोध जो संसार के विषयों में फंसा नहीं हुआ सक नहीं है जो धन के लोग में नहीं फंसा हुआ उसके अंतकरण में ईश्वर की व्यवस्था से ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं धर्म को जानूं और धर्म को जानकर धर्म का आचरण करके अपनी उन्नति करूँ अपरिग्रह स्थलिय जो आप परिग्रह का अच्छी प्रकार से पालन करता है अर्थात अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करता जाता है अभिमान आदि से रहित होता है उसके मन के अंदर भी इच्छा उत्पन्न होती है कि मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ कहाँ जाऊँगा क्या करने से मेरा कल्याण होगा आदि आदि और फिर जो कल्याणकारी विषय होता है जो कल्याणकारी चिंतन होता है उस कल्याणकारी चिंतन को विचार को वो धारण करता है ईश्वर का ध्यान करने से पहले अनेक विषयों पर विचार करना चाहिए ध्यान करना चाहिए जैसे कि पहले भी बताया था अनेक बिंदु बताए थे और भिन्न काल में भी उन उन बिंदुओं के ऊपर हमारा निश्चय हो जाए विश्वास हो जाए श्रद्धा हो जाए अलग से बैठकर चिंतन करना चाहिए जैसे एक बिंदु रहते हैं सबसे पहले हमने लिया था मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि मोक्ष होता है या नहीं यह हम कैसे स्वीकार करें कि मोक्ष होता है ये हम कैसे माने मोक्ष तो कोई दिखाई देने वाली चीज है हम उसको कैसे माने और यदि मोक्ष में विश्वास नहीं है मोक्ष की सत्ता में विश्वास नहीं है तो फिर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों करेगा इसलिए हमें पहले मोक्ष को स्वीकार करना चाहिए कि मोक्ष होता है यह हम कैसे माने और उसको मानने का साधन है परमाणु परमाणु के माध्यम से ही हम ये समझ सकते हैं कि मोक्ष होता है परमाणु के माध्यम से ही हमें मोक्ष के विषय में श्रद्धा उत्पन्न विश्वास उत्पन्न हो सकता है शब्द प्रमाण है वेद है ऋषि के ग्रंथ हैं उनके अंदर मोक्ष की चर्चा आई है इससे क्या सिद्ध होता है कि मोक्ष कौन से वेद के मंत्र में मोक्ष की चर्चा आई है, है। सत्या प्रकाश के नौवे समोल्लास के प्रारंभ में भी दिया है अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या मृतम अश्मे अर्थात शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना से जीवात्मा मृत्यु को पार करके शुद्ध ज्ञान से अमृतम अश्नुते मोक्ष को प्राप्त करता है इससे सिद्ध हो गया कि मोक्ष होता है और उसका साधन भी बताया है अन्यत्र भी एक मंत्र में बताया है परिचित मंत्र है आप जानते हैं तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति में नान्यपंथ हैं हैं हैं प्रतिदिन स्तुति प्रार्थना और के मंत्रों में यत्र देवा देवा। के मंत्रों में बोलते बोलते यत्र अमृतम मंत्र ओम ये परमेश्वर आप सांसारिक स्थाई सुख और मोक्ष सुख के उपस्तरण अर्थात आश्रय है इसी प्रकार से ऋषि के ग्रंथों में भी आता है दर्शनों में भी मोक्ष की चर्चा आती है सांख्य दर्शन ने बताया ज्ञानान मुक्ति ज्ञान से मोक्ष होता है योग दर्शन के अंदर मोक्ष को क्या कहा है हान ए ए एतु हान हान उपाय दुख दुख का कारण मोक्ष और मोक्ष का उपाय और मोक्ष का उपाय भी बताया है विवेक ख्या अविप्लवा तो इन शब्द प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मोक्ष है अब अनुमान प्रमाण से कैसे सिद्ध करें कि मोक्ष होता है क्योंकि न्याय दर्शन में बात आई है कि पहले मनुष्य किसी विषय को शब्द प्रमाण से जानता है परंतु शब्द प्रमाण से जानने के बाद भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती इसलिए फिर वो उस विषय को अनुमान प्रमाण से जानना चाहता है अनुमान प्रमाण से जानने के बाद भी उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती फिर वो उस विषय का प्रत्यक्ष करता है। और जब उस विषय का प्रत्यक्ष हो जाता है तो उसकी जिज्ञासा शांत हो जाती है तो शब्द प्रमाण से जान भी मोक्ष होता है परंतु अभी जिज्ञासा बनी हुई है अब इसको अनुमान प्रमाण से जानेंगे कि मोक्ष कैसे होता है अनुमान प्रमाण एक शब्द प्रमाण के आधार पर किया जाता है और एक प्रत्यक्ष के आधार पर किया जाता है। तो शब्द प्रमाण के आधार पर जो अनुमान किया जाता है उसमें शब्द प्रमाण लिया जाता है जीवात्मा के गुण कर्म जीवात्मा के गुण कर्म बताए हैं इच्छा द्वेश प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानी आत्मनोलिंगानी अर्थात जीवात्मा सुख चाहता है और दुख का लेश मात्र भी नहीं चाहता और जीवात्मा ये भी चाहता है कि मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो ये कैसे पता लगा कि जीवात्मा चाहता है कि मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो क्योंकि वो ऐसी प्रार्थनाएं करता है वेद मंत्र के अंदर यत काम आस्ते झूमस तनो वस्तु व्यव तो सारी कामनाएं पूरी हो वो कामनाएं क्या है कि उसको दुख का मात्र भी प्राप्त न हो सुख ही सुख मिलता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि कोई स्थिति ऐसी होनी चाहिए संसार से पृथक जहां पर जीवात्मा को सुखी सुख मिले क्योंकि संसार में तो देख लिया कि यहाँ तो सुख भी है दुख भी है दोनों है इसलिए संसार से अतिरिक्त कोई ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां पर सुखी सुख है आनंद ही आनंद है और वो क्या है मोक्ष तो इस प्रकार से अनुमान प्रमाण से हमने जान लिया उपमान प्रमाण से कैसे जाने मोक्ष होता है मोक्ष का कोई उदाहरण होना चाहिए जिससे कि हम समझे कि जैसे ये स्थिति है वैसे ही मोक्ष में स्थिति होनी चाहिए और वो उदाहरण संसार के अंदर होना चाहिए संसार के अंदर जैसे सांख दर्शन के अंदर एक सूत्र आया है समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूप था जैसे हम रात को सो जाते हैं और सो जाने पर हम सब प्रकार के दुखों से छूट जाते कोई चिंता नहीं रहती कोई तनाव नहीं रहता कोई समस्या नहीं रहती ऐसे ही मोक्ष के अंदर भी जीवात्मा सब दुखों से छोड़ जाता संसार के अंदर समाधि अवस्था है शरीर के अंदर रहता हुआ जीवात्मा समाधिष्ट हो जाता है और उस अवस्था में वो दुखों से भी छूटा रहता है और ईश्वर के आनंद को भी प्राप्त करता है तो जैसे संसार के अंदर समाधि अवस्था में स्थिति होती है वैसे ही मोक्ष के अंदर जीवात्मा की स्थिति होती है तो ये उदाहरण है समाधि अवस्था का निद्रा अवस्था का और इस उपमान परमाण से सिद्ध होता है कि मोक्ष होता है तो इस प्रकार से हमें मोक्ष के ऊपर विश्वास उत्पन्न करना चाहिए श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए और जब मोक्ष पर विश्वास श्रद्धा उत्पन्न होगा तब हम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे दूसरा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि चलो मोक्ष है संसार भी है तो मोक्ष को क्यों प्राप्त करें संसार में क्यों ना रहें मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए संसार को प्राप्त नहीं करना चाहिए इसमें क्या प्रमाण है इसमें प्रमाण है ईश्वर का वेद का ईश्वर ये चाहता है कि जीवात्माएं मोक्ष को प्राप्त करें और ईश्वर जो भी चाहता है हमारे कल्याण के लिए चाहता है हमारे हित के लिए चाहता है इसलिए मोक्ष प्राप्ति में हमारा हित है कल्याण है ईश्वर के वचनों पर हमें विश्वास करना चाहिए क्यों क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ बहुत बुद्धिमान है बड़ा विद्वान और ये कैसे पता लगा कि ईश्वर हमारे लिए मोक्ष चाहता है ये ईश्वर की वाणी से पता लगा ईश्वर की वाणी क्या है ईश्वर की वाणी वेद और वेद में कहा, कहा? वेद में ईश्वर कह रहा है कि उस परमेश्वर को जानकर ही तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो मृत्यु का उल्लंघन कर सकते हो अथवा विद्या मृतमश्णु के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है तत्वज्ञान से जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त होता है जैसे लोक के अंदर कोई पिता अपने पुत्र से कहे कि विद्वान बनने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है बड़ा पुरुषार्थ करने के बाद व्यक्ति विद्वान बनता है तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि पिता यह चाहता है कि पुत्र विद्वान बने ये पिता का तात्पर्य है इस कथन के पीछे इसी प्रकार से वेद के अंदर जो कथन किया गया है अविद्यामृत अविद्या मृत्युं तीत्वा तवा विद्यामृत विष्णु तो ये जो ईश्वर ने कथन किया है वेद के अंदर इसके पीछे ईश्वर का तात्पर्य क्या है ईश्वर क्या चाहता है ईश्वर यही चाहता है कि ये जीवात्मा मृत्यु का उल्लंघन करके जन्म मन से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करें अर्थात मोक्ष प्राप्ति हमारा लक्ष्य है ये शब्द प्रमाण से सिद्ध हो गया फिर अनुमान प्रमाण से भी हम सिद्ध करेंगे उपमान से भी करेंगे उपमान प्रमाण कि जैसे विद्वान लो प्राचीन काल में विद्वान लोगों ने मोक्ष को प्राप्त किया वैसे ही हमें भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए जैसे प्राचीन काल में ऋषियों ने मोक्ष को प्राप्त किया वैसे ही हमें भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए और प्राचीन काल में ऋषियों ने मोक्ष को प्राप्त किया ये कैसे पता लगेगा ये इतिहास से पता लगेगा और इतिहास क्या है वो शब्द प्रमाण है शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है एतिये, जिसको एतिये कहते कहते हैं वो शब्द प्रमाण के अंदर आता है युधिष्ठर को को जी व्यवहार मानु में भी श्लोक दिया है भाव्य कोषिना च्रह्म लोके वसंती उत अर्थात जिस ब्रह्मचर्य के प्रताप से अनेक करोड़ ऋषि लोग ब्रह्मलोक के अंदर निवास कर रहे हैं अर्थात मोक्ष के अंदर निवास कर रहे हैं ईश्वर के अंदर निवास कर रहे हैं इससे क्या सिद्ध हुआ ऋषियों ने मोक्ष को प्राप्त किया वैसे ही हमें भी मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए जैसे ऋषियों का लक्ष्य था मोक्ष को प्राप्त करना वैसे ही हमारा भी ये लक्ष्य है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें और इतिहास से भी ये सिद्ध होता है जैसे हम इतिहास के अंदर सुनते हैं पढ़ते हैं कि बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए सारी पृथ्वी का राज्य सारी पृथ्वी का ऐश्वर्य उनके पास था परंतु फिर भी वो उस राजपाठ से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने राजपाठ छोड़कर वान प्रस्थ लेकर आत्मा परमात्मा को जानने का प्रयास किया समाधि का प्रयास किया मोक्ष का प्रयास किया इससे क्या सिद्ध हुआ कि संसार के बड़े से बड़े ऐश्वर्य से तृप्ति नहीं हो सकती ईश्वर की प्राप्ति से ही जीवात्मा की तृप्ति हो सकती है इसलिए मोक्ष को प्राप्त करना ईश्वर को प्राप्त करना जीवात्मा का चरम लक्ष्य है तो इस प्रकार से हमें जो जो बिंदु बताए गए उन उन बिंदुओं के ऊपर हमें अलग से बैठ कर, विचार करके निश्चय करना चाहिए उनमें श्रद्धा विश्वास उत्पन्न करना चाहिए और ध्यान का अभ्यास करेंगे आसन लगा लेंगे कमर तो करतन सीधी रहे शरीर के सभी अंगों को शिथिल कर देंगे ईश्वर का चिंतन करें मन से ईश्वर अनंत है सर्वव्यापक है सर्वत्र परिपूर्ण हो रहे हैं और स्थिर हैं बिल्कुल हिलते डुलते नहीं हैं तदे जति तय जती तदे ईश्वर स्थिर रहते हुए इस दृष्टि का निर्माण इस सृष्टि का पालन और इस सृष्टि का विनाश करते हैं। ईश्वर के अनंत स्वरूप में चित्त की समापत्ति करेंगे और शरीर के प्रयत्न को भी शिथिल कर देंगे विचार से ज्ञान से कि अब मैं शरीर के अंग प्रत्यंगों में जो त्न है उसको मैं शेतल शरीर और आत्मा को स्थिर कर दे आत्मा भी स्थिर हो जाए शरीर भी स्थिर हो जाए और आत्मा में सुख की अनुभूति हो कोई कष्ट पीड़ा बाधा ना हो इस स्थिति में प्राणायाम करेंगे प्राणायाम की जो विधि इसी दयानंद जी ने बताई है मूल बंद लगाके के श्वास को धीरे धीरे बाहर कर मन में ओम का जप चलता रहेगा मूल बंद लगाते हुए यदि मन की स्थिति नहीं बन रही ओम तो का जब उसका अर्थ चिंतन करने में बाधा हो रही है तो जितना मूल बंध लगा सकते हैं उतना लगाएं, पर लगाएं अवश्य क्योंकि इससे शारीरिक लाभ भी होते हैं वायु का अनुलोमन होता है बवासीर आदि रोग नहीं होते जठराग्नि प्रतीत होती है अभी अनेक लाभ बताए जाते हैं और मूलबंध लगाने से बाह्य प्राणायाम करते समय वायु को हम बाहर अधिक रोक सकते हैं और श्वास को बलपूर्वक नहीं करना जैसे सत्याग्रह्रकाश में उदाहरण दिया है वमन का जैसे अत्यंत वेग से वमन होता है वैसे श्वास को बाहर फेंक दें तो दृष्टांत का एक अंश लिया जाता है सारे अंश नहीं लिए जाते वमन में जैसे अंदर का पदार्थ बाहर निकलता है बस उतना ही अंश लेना है अत्यंत वेग वाला अंश नहीं लेना क्योंकि यदि अत्यंत वेग से बाहर फेंकेंगे तो एक तो जो शरीर और आत्मा की सुख वाली स्थिति थी वो सुख वाली स्थिति नहीं रहेगी आसन हमारा बिगड़ जाएगा और जो अनंत समापत्ति वाली स्थिति थी वो समापत्ति वाली स्थिति नहीं रहेगी और जब अत्यंत वेग से बैठेंगे तो प्रयत्न शरीर शैतिल्य भी हमें छोड़ना पड़ेगा कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा तो वो प्रयत्न शैथिल्य वाली स्थिति बनी रहे सुख वाली स्थिति बनी रहे आसन क्योंकि प्राणायाम आसन पूर्वक ही किया जाता है इसलिए आसन सिद्धि के जो उपाय हैं वो उपाय बने रहे उसमें बाधा ना आए इसलिए श्वास को बहुत ही कोमलता से धीरे धीरे बाहर करके साथ में जो बैठे हुए व्यक्ति हैं तो पता नहीं लगना चाहिए कि आप श्वास बाहर क्या करें और मन में ओम का जप करते हैं ओम का जप करने में भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए उसका अर्थ करते समय भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए यदि जप नहीं हो पा रहा अर्थ नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब है यथाशक्ति प्राणायाम नहीं किया जा रहा शक्ति से अधिक किया जा रहा तो उस स्थिति में विचारें कि मुझे कौन सी क्रिया कम करनी है कौन सी क्रिया मैं अधिक कर रहा हूँ जिससे कि जब उसकी अर्थ की भावना भी चलती रहे साथ साथ इस रूप में प्राणायाम करना और प्राणायाम करते समय कभी कभी ऐसा होता है जब व्यक्ति उत्साह में आकर लगातार प्राणायाम करता रहता है तो शक्ति ज्यादा अधिक हो जाता है और उसके कारण शरीर में गर्मी बढ़ जाने से चीखें आने लग जाती हैं शरीर में उष्णता बढ़ जाती है तो इसका मतलब यह है कि वो प्राणायाम अधिक हो गया शरीर की प्रकृति से कभी कभी अधिक प्राणायाम करने से सिर भारी हो जाता है सिर में दर्द सूक्ष्म दर्द प्रारंभ हो जाता है आँखों में सूक्ष्म दर्द प्रारंभ होने लग जाता है तो उस समय प्राणायाम को तो देना चाहिए कुछ काल के लिए विश्राम कर लें दूसरे विषय में चिंतन प्रारंभ कर दे ईश्वर के विषय में चिंतन प्रारंभ कर दे फिर सामान्य स्थिति हो जाए फिर प्राणायाम कर सकते हैं लगातार कर करने का सामर्थ्य है तो लगातार कर करें परंतु ये विकृतियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए सिर में दर्द सिर में भारीपन आंख में दर्द शरीर में गर्मी बढ़ना छीके आना नाक से पानी निकलना इसको देखते रहना चाहिए और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो विकार हैं ये उपासना के काल में रहते हैं व्यवहार के काल में नहीं रहते और जब अति हो जाती है तो व्यवहार के काल में भी दिन भर आँख में दर्द सिर में दर्द सिर में भारीपन छी के आना दिन में भी चलता रहता है तो इसका मतलब ये है कि शक्ति से अधिक प्राणायाम कर लिया तो उस सामर्थ्य को हम देखते रहें और यदि लगातार करने का सामर्थ्य है तो लगातार करें प्राणायाम नहीं तो बीच में कुछ अंतराल दे सकते हैं कुछ विश्राम कर सकते हैं विश्राम के समय जब करें ईश्वर का चिंतन करें और फिर दोबारा प्राणायाम करें बाहर यथाशक्ति रोक कर फिर धीरे धीरे ही अंदर लेना है जितना ले सकें अंदर भरना नहीं है सामान्य रूप से जितना अंदर आ जाए और फिर बाहर श्वास को फैल दें मूल मूलबन को तो भी देखते रहें वो जितना सामर्थ है उतना लगाए मन की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए जब में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए चिंतन में बाधा नहीं आनी चाहिए दूसरा प्राणायाम होता है आभ्यंतर प्राणायाम उसमें भी श्वास को धीरे धीरे अंदर भरना है जितना भर सकते हैं उतना भर के फिर अंदर ही रोक दें, मन में ओम करत करते रहें और फिर घबराहट होने लगे अथवा जितनी इच्छा है जितना सामर्थ्य है उतना रोकें। घबराहट से पहले भी आप अंदर श्वास बाहर निकालना शुरू कर सकते हैं अथवा अंदर लेना शुरू कर सकते हैं अथवा घबराहट होने पर कर सकते हैं वो अपना सामर्थ्य देखना चाहिए तीसरा है स्तंभ वृत्ति जहाँ का जहाँ प्राणायाम रोक दे श्वास को रोकते बाहर निकल रहा है तो बाहर निकलते हुए रोकते अंदर आ रहा है तो अंदर आते हुए रोकते अथवा तो अंदर आकर कुछ देर श्वास रुकता है तो उस समय रोक दें और तो जहाँ का तहाँ रोकना है और मन में ओम कर्जक करते रहना है और रोकने का भी कार्य देखते रहें अपने सामर्थ्य के हम जिन श्वास प्रश्वास की क्रियाओं में बहुत आवाज की जाती है जैसे भत्रिका आदि हैं या कपाल भाती आदि हैं ये ध्यान के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे चित्त की स्थिति बिगड़ जाती है मन अशांत हो जाता है तो ध्यान के जो प्राणायाम हैं वो ये चार प्राणायामी हैं जो ऋषि दयानंद जी ने सचार प्रकाश में बताए हैं उन श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाओं से शारीरिक लाभ हो सकता है तो होगा पर वो ध्यान के लिए उचित नहीं है प्राणायाम के बाद ये लगना चाहिए कि अब मेरा मन शांत हो गया है स्थिर हो गया है आत्मा स्थिर हो गई है ऐसी अनुभूति यदि हो रही है तो ये समझना चाहिए आपने विधि पूर्वक यथाशक्ति प्राणायाम किया है और यदि ऐसी अनुभूति नहीं हो रही कि मन अशांत लग रहा है अस्थिर लग रहा है आत्मा में भी स्थिरता की अनुभूति नहीं हो रही सुख की अनुभूति नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं त्रुटि अथवा दोष हुआ है ये समझना चाहिए स्थिति संपादित करने के लिए अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करने के लिए पूर्वोक्त करे गए बिंदुओं को संक्षेप में विचार देते हैं हमें ये जो मनुष्य शरीर मिला है ईश्वर के द्वारा ये जन्म मरण से छूटने का साधन है और इसके माध्यम से उस मृत्यु का उल्लंघन हमें करना है ये हमारा लक्ष्य है दूसरी योनियों में ये अवसर नहीं है अवकाश नहीं है मानव जीवन में ही ये हमें अमूल्य अवसर मिला है और इस अवसर का हमें लाभ उठाना है और उसके साधन हैं धर्म आचरण सत्य आचरण विद्या अभ्यास अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना ये साधन है सत्पुरुषों की विद्वानों की संगति करना वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना इसके विपरीत आदस्य परमार्थ दुर्गुणों को बनाए रखना कुसंगति करना बुरे कार्यों को करना विद्या में रुचि न होना ईश्वर में रुचि न होना संसार के विषय भोगों में रुचि होना ये लक्ष्य प्राप्ति के बौधक है इस संसार में सब कुछ ईश्वर का है हम ईश्वर जीती हुई पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं ईश्वर द्वारा बनाए गए सूर्य के प्रकाश का सेवन कर रहे हैं जिस जलवायु औषधि वनस्पतियों का सेवन कर रहे हैं ये भी ईश्वर के हैं और जिस शरीर में रह रहे हैं और जिस सूक्ष्म शरीर के साथ हमारा संबंध है ये सभी ईश्वर के हैं हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान है सामर्थ्य है सब कुछ ईश्वर का है हमारा कुछ भी है हम तो दलित्रें ईश्वर के लिए हुए पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं ईश्वर व्यापक है सभी पदार्थ और जीवात्माएं व्याप्य है हैं, एक देशी है सभी ईश्वर के अंदर डूबे हुए हैं मन इंद्रियां आदि पदार्थ जड़ हैं, इनको चलाने वाला मैं चेतन जीवात्मा हूँ और ईश्वर का परिधान की स्थिति कि ईश्वर इस समय यहीं हमारे साथ विद्यमान है हम सब ईश्वर के भीतर बैठे हुए हैं ईश्वर हमें अपनी शक्तियों से देख सुन जान रहे हैं हमारे विचारों को जान गए हैं ये अनुभूति भी बनाए रखने है और संसार साधन है साध्य नहीं है क्योंकि संसार के अंदर जो सुख है वो दुख मिश्रित है वो हमें तृप्त नहीं कर सकता तृप तृत्य नहीं कर. मैं जीवात्मा हूँ अनुरूप निराकार हूँ चेतन हूँ मित्य हूँ अविनाशी हूँ और ईश्वर निराकार चेतन सपक आनंद है ये सब विचार करने के बाद आप नियम बनाएंगे कि इस समय मैं केवल ईश्वर संबंधित उपासना संबंधित विचारों को ही उठाऊंगा दूसरे विचारों को नहीं गा। अब गायत्री मंत्र के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना अर्थ आर्थिक करेंगे भावना भी बनाने का प्रयास करेंगे सबके लिए प्रार्थना की जा रही है कि ये परमेश्वर आप सर्व्यापक है सर्वान्तरयामी हैं, अंतर्यामी रूप से आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि सभी जीव सभी मनुष्य निरंतर आपके शुभ गुण ग्रम स्वभावों को धारण करें जिससे कि आप उनकी बुद्धियों को पवित्र करें ko mm -hmm. शुभ कर्म के प्रारंभ में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये परमेश्वर हमारी ये अभिष्टि है मनोमांसित इच्छा है कि ये उपासना अच्छी प्रकार से संपादित हो आप बाहर भी सर्वत्र विद्यमान हैं आपकी कृपा से बाहर भी अनुकूलताएं बनी रहे और भीतर से भी आप ज्ञान विज्ञान उत्साह देकर हमें इस संध्या उपासना के कर्म को अच्छी प्रकार से संपादित करने में सहायक होजिए ये प्रार्थना अगले मंत्र से करेंगे ओ सन्नों दे शरीर हमारा निकटतम साधन है इसके माध्यम से हम ईश्वर के महत्व को समझ सकते हैं ये शरीर के साधन अद्भुत हैं विचित्र हैं इनकी रचना को इनके गुणों को हम पूरा पूरा नहीं जान सकते ईश्वर के अतिरिक्त और कोई दूसरा इन साधनों को नहीं बना सकता ईश्वर ने अपनी माँ कृपा से हमें साधन दिए हैं हमें प्रयोग करने के लिए और ईश्वर के आज्ञा के अनुसार हम इन साधनों को दृढ़ बनाएं भगवान बनाए ओ नाथु शेराशी ओ भू प्राणायाम करें शरीर स्थिर और शिथिल रहे आसन भरा रहे अवमर्शन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर के बल सामर्थ्य और सृष्टि क्रम के ऊपर विचार करेंगे कि ईश्वर बड़े सामर्थ्यवान हैं, भागशाली हैं, सरल भाव से सहजता से सृष्टि का निर्माण पालन और विनाश करते हैं हम ईश्वर से विरोध करेंगे ईश्वर के प्रतिकूल चलेंगे तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था से हम बच नहीं सकते उसमें हमें दंड मिलेगा अनेक प्रकार की योगियों में हमें दुख भोगने पड़ेंगे ऐसे ईश्वर के अनुकूल चलने में ही हमारा हित है भलाई है ईश्वर सर्वव्यापक है न्यायकारी है सर्वदृष्टा है इस रूप में ईश्वर का अनुभव करते हुए व्यवहार काल में भी हम मन के अंदर भी कोई विरोध ईश्वर के प्रति उत्पन्न न करें कोई पाप का विचार उत्सन्न ना करें सदा उत्तम विचारों को तो ही मन में बना रखें इन भावनाओं के साथ आम श्रो गुण और रचे हुए पदार्थ धार्मिकों की रक्षा करते हैं दुष्टों को बाण के समान पीड़ित करते हैं तो हम यदि इन पदार्थों से अपनी रक्षाएँ चाहते हैं तो हम धार्मिक बने और बुराइयों को दुष्टता को छोड़ें ईश्वर के दिव्य गुणों के लिए रक्षाओं के लिए और ईश्वर ने जो बाण के समान पदार्थ बनाए हैं उनको उनके लिए इन मंत्रों के मान के हमसे धन्यवाद देंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि ये परमेश्वर हम आपके दिव्य गुणों को धारण करें आप ऐसा विज्ञान सामर्थ्य दीजिए जिससे कि हम आपके दिव्य पदार्थों का सदा सदुपयोग दुरुपयोग ना करें तथा अंतर्यामी रूप से ऐसी विद्या भी ज्ञान दीजिए जिससे कि जो हमसे शत्रुता करता है हम पर क्रोध करता है हमसे पेश करता है हमारे प्रति कुलता है हमारा विरोध करता है हमारा अपमान करता है हमारे मन में उसके प्रति कोई वैर भाव उत्पन्न न हो इन प्रार्थनाओं के साथ इन भावों के साथ मनसा परिक्रमा मंत्रों का प्रयोग करेंगे वो चीनिपतिरसि रक्षिता नम रक्षि जो नमज नम ए वस्तु येष ोज दक्षिणा दिंद्रो दिपतिशिशिराक्षिता पितर तेज नमिपति्यो नमो, नमो रक्षि ोजेदेविपतिक्षिता मीसवा तेज्यो नमोधिपति्यो ोज वे धर्म ऋदी ची ऋषो मधिपतिजो रक्षिता शेज नमोधिपति्यो नम नमो नमशु जो नम ते जो ेष्यं वयंत वो जे दम ध्रुवा दिवरपति कल्मा चीव रक्षिताधरीश ते जो नमति न नमे योस्माष्टि वीस्म संभ जे पूर्वादि बृहस्पतिरधिपति रक्षितापति नम सभी दिशाओं में हमने ईश्वर का विचार कर लिया सब सर्वत्र ईश्वर परिपूर्ण है अब हमारा मन ईश्वर से बाहर नहीं जा सकता दूर दूर तक ईश्वर है और हमारे भीतर भी हमारी आत्मा भी ईश्वर में डूबी हुई है आत्मा के अंदर भी ईश्वर विद्यमान है इस प्रकार से ईश्वर को अपने अत्यंत निकट अनुभव करते हुए उपस्थान के मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करेंगे ओम ओ उत्तर क्ष अविद्या से परे हैं सुख स्वरूप है सदा आनंद में रहते हैं पढ़ले के पश्चात भी आप में रहते हैं संपूर्ण सृष्टि का पढ़य करने वाले हैं आप अनंत दिव्य गुणों से युक्त हैं ज्ञान स्वरूप हैं सर्वोत्कृष्ट है सर्वश्रेष्ठ है ऐसा जानते हुए हैं परमेश्वर हम आपकी शरण में आए हैं आप कृपा करके हम शरणागतों की रक्षा कीजिए संसार के प्रति जो राग आ सकती है उससे हमें बचाएं तो निशे क्षक परेश्वर आप देव हैं महादानी हैं, गुणों से है जात वेद हैं, उत्पन्न हुए पदार्थों पदार्थों को वाले हैं, हैं, उत्पन्न उत्पन्न हुए में ये उत्पन हुआ संसार आपका धन है वेद और सृष्टि आपको जनाते हैं आपके गुण कर्म स्वभावों को जनाते हैं कि आप कितने महिमाशाली है आपका कितना महत्व है आपका कितना महात्म्य है आपके अंदर कैसे कैसे गुण हैं आपके अंदर कितना ज्ञान विज्ञान है ऐसा हे परमेश्वर आपको सृष्टि और वेद के माध्यम से जानते हुए हम दृश्य विष्वाय मोक्ष प्राप्ति के लिए जो अनिवार्य विद्याएं हैं उन विद्याओं की प्राप्ति के लिए ये सूर्य चर और अचर के आत्मा सत्य जीवन आधार परमेश्वर हम आपकी शरण में आए हैं कृपा कर के, के मोक्ष प्राप्ति के लिए जो तो अनिवार्य आवश्यक विद्याएँ हैं उन विद्याओं की प्राप्ति हमें शीघ्र ही करवाई चित्र देवादादी कम चक्षुर्मित वरुण हे परमेश्वर हम अपने पुरुषार्थ और आपकी कृपा से सौ वर्षों तक आपका ध्यान आपका चिंतन करते रहे सौ वर्षों तक आपकी आज्जत अनुकूल चलते रहें सौ वर्षों तक हम आपके गुणों को सुनते रहें वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते रहें सौ वर्षों तक हम आपके गुणों का उपदेश करते रहें वेद आदि शास्त्रों का प्रवचन उपदेश करते रहें तथा हि परमेश्वर आपकी कृपा से सौ वर्षों से अधिक भी हम इन शुभ कार्यों को करते रहें किसी प्रकार से हम दीनहीन ना हों दरिद्र ना हों सर्वत्र सदा स्वाधीन बने रहें ये आपसे विनती प्रार्थना है आप आपकी प्रार्थना को तो स्वीकार की। कीजिए oh. परमेश्वर से, से, से किया आपकी कृपा से ये अनुष्ठान बिना किसी विघ्न के अच्छे प्रकार से संपादित हुआ इसके लिए आपको धन्यवाद तथा ही परमेश्वर आप अंतरयामी रूप से ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हम संसार की इच्छा ना करें धर्म अर्थ काम, की इच्छा करें और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करें तथा आपकी कृपा से हम शीघ्र ही धर्म अर्थ मोक्ष को प्राप्त कर लें ये आपसे धारणा है